आंखों के द्वारा दुनिया घुसती है इतना चित्त को चंचल नहीं करती लेकिन कानों के द्वारा घुसी हुई दुनिया चित्त को परेशान कर देती है जब ध्यान स्मरण शुभ कर्म करने से बुद्धि स्वच्छ होती है स्वच्छ बुद्धि परमात्मा में शांत होती और मलिन बुद्धि जगत में उलझती है जितना जितना बुद्धि पवित्र होती है उतना उतना परमात्मा शांति से भर जाती है जितना जितना बुद्धि मलिन होती है उतना उतना संसार के विचारों में भाषाओं में बटकती है आज तक जो भी सुना है देखा है उसमें बुद्धि गई लेकिन मिला क्या आज के बाद जो देखेंगे सुनेंगे उसमें बुद्धि को दौड़ाएंगे लेकिन अंत में मिलेगा क्या तो श्री कृष्ण कहते हैं यदाते मोह कलिलम मोह का दलदल दलदल दल में पहले आदमी का पैर जाता है फिर घुटने फंसते हैं फिर साथल तक उतरता है फिर नाभि के अंदर फंसता है फिर छाती फिर पूरा फंस जाता है ऐसे ही संसार के दलदल में आदमी थोड़ा सा ये कर लूँ थोड़ा सा ये देख लूँ थोड़ा सा खा लूँ थोड़ा सा सुन लूँ बीड़ी की शुरुआत तो होती है जरा सा पोंख मार लूँ जरा सा पोंख मारने के बाद और और के बाद और बीड़ी एक पी ली, दोबारा कभी पीली ती बारह पीली बीड़ी का बंधन हो गया शराब वाला शराब का बंधन में फंस जाता है ऐसे ही ममता के बंधन वाले ममता में फंस जाते हैं जरा कुटुम्बियों का ख्याल करें जरा शरीर का ख्याल करें जरा इसका ख्याल करें जरा उसका ख्याल करें जरा जरा करते करते संसार के ख्यालों से बुद्धि भर जाती है जिस बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए जिस बुद्धि में परमात्मा शांति भरनी चाहिए उस बुद्धि में संसार का कचरा भरा हुआ है सोते हैं तो भी संसार याद आता है चलते हैं तो भी संसार याद आता है उठते हैं तो भी संसार याद आता है जीते हैं तो संसार याद आता है और मरने के बाद भी संसार ही याद आता है सुना हुआ है जो नरक और स्वर्ग के बारे में सुना हुआ है जो भगवान के बारे में यदि बुद्धि का मोह हट जाए तो सुना हुए में भी मोह नहीं होगा स्वर्ग नरक में तो मोह नहीं होगा लेकिन जो सुने हुए भोग्य पदार्थ सुख के पदार्थ हैं उसमें भी मोह नहीं होगा क्योंकि मोह की निवृत्ति होने पर बुद्धि किसी में ठहरेगी नहीं सिवाय परमात्मा के परमात्मा के सिवाय बुद्धि कहीं ठहरती है तो समझ लेना कि बुद्धि में अज्ञान जारी है अहमदाबाद वाला बोलता है मुंबई जाऊँ मुंबई वाला बोलता है कलकत्ता में सुख है कलकत्ता वाला बोलता है कश्मीर में सुख है कश्मीर वाला बोलता है मंगनी में सुख है मंगड़ी वाला बोलता है शादी में सुख है शादी वाला बोलता है बाल बच्चे में सुख बाल बच्चे वाला बोलता है कि अब निवृत्ति में सुख है निवृत्ति वाला बोलता है प्रवृत्ति में सुख है ये मोह से भरी हुई बुद्धि अनेक अनेक रंग बदलती है और अनेक अनेक रंग बदलने के साथ अनेक अनेक जन्मों में भी ले जाती है यदा ते मोहकलिलम बुद्धि व्यतिरिक हो जाएगी जिस काल में तेरी बुद्धि मोह मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा इस लोक और परलोक सात लोक नीचे हैं सात लोक ऊपर हैं भूतल वितल तलातल रसातल पातल इस प्रकार के सात लोक नीचे सात ऊपर अतल वितल तलातल रसातल भूतल पातल ये सब नीचे के लोग भु लो, भु लो, लो, लो, लो, लो, लो, हैं भूलोक भूल लोग जन लोग तप लोक महलोक स्वर्ग लोग जन लोग आदि ये जो हैं ऊपर के सात लोग हैं जब बुद्धि में मोह होता है तब किसी न किसी लोक में आदमी यात्रा करता है वशिष्ठ महाराज के पास एक अत्यंत धारणा शक्ति से पुष्ट हुआ है जिसका मनोबल इच्छा शक्ति जिसकी प्रबल थी ऐसी एक महिला आई वशिष्ठ महाराज को कहा कि मुनिश्वर में शरणागत तुम्हारी शरण आई हूं मैं इस सृष्टि से एक निराली सृष्टि में रहने वाली हूँ जिसका रचिता मेरा पति है मेरे पति ब्रह्मा जी की एक सृष्टि रची है और उनकी बुद्धि में स्त्री भोगने की इच्छा हुई उसलिए मेरे को उत्पन्न किया मेरे को उत्पन्न करने के बाद उनको ध्यान में आत्मानंद में अधिक आनंद आने लगा तो मुझसे विरक्त हो गए मेरी और आंख उठा देखते नहीं अब मेरी यौवन अवस्था है इतने मेरे अंग सुंदर और सुकोमल हैं, तो मैं भरता के बिना नहीं रह सकती आप कृपा करके चलिए मेरे पति को कुछ समझाइए। साधु पुरुष परोपकार के लिए सम्मत हो जाते हैं वशिष्ठ महाराज उस भद्र महिला के साथ उसके पति के वहां जाने को तैयार हुए मसिष्ठ भी योगी थे वो भी योग शक्ति धारणा शक्ति में विकसित थी महिला उड़ते उड़ते इस सृष्टि को लांगते गए इस दुनिया में जिस दुनिया में हम आप अभी रह रहे लांगते लांगते एक नए ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए नए ब्रह्मांड में प्रवेश होते समय एक बड़ा शिला था उस शिला में प्रविष्ट हो गई वो विद्याधरी स्त्री उस शिला में प्रविष्ट हो गई और वशिष्ठ जी बाहर रुक गए वो शिला में से फिर बाहर आए बोले आइए मुनीश्वर वशिष्ठ ने कहा इस तेरी, तेरी सृष्टि में तो हम प्रविष्ट नहीं हो सकते हैं तब उस विद्याधारी ने कहा कि मेरे साथ मेरे चित्त की वृत्ति के साथ आप अपनी चित्त की वृत्ति मिलाइए जैसे एक आदमी स्वप्न देखता है तो उसके स्वप्न में दूसरा आदमी प्रविष्ट नहीं होता है उसके स्वप्न में दूसरा आदमी तब प्रविष्ट होता है जब दोनों के सुने हुए संस्कार एक जैसे हों ठीक मूर्ख आदमियों के साथ हम लोग जीते हैं संसार के दलदल में फंसे हुए पैसों के गुलाम इंद्रियों के गुलाम लोगों के बीच यदि साधक भी जाता है तो साधक भी सोचता है कि चलो थोड़ी उघ्रणी तो कर ही थोड़ी ठप्पी तो बनाई ले कारण कि हमारा डोहा ना डोहा लग गया है डोहा ले गया था मारे हमें लाई जवा नहीं थे थपियो श्री राम तो मोह के दलदल में आदमी फंस जाता है कीचड़ में फंसे हुए व्यक्ति के साथ यदि तुम तादात्म्य करते हो तो तुम्हारा तुम क्या ये तो अपने नहीं डूबेंगे ये डूबे हुए हैं अपने नहीं डूबेंगे अपने नहीं डूबेंगे कहते भी जाते हो डूबते भी जाते हैं क्योंकि बुद्धि में एक ऐसा विचित्र भ्रम हो जाता है ऐसा भ्रम जैसा तैसे साधक को तो नहीं अर्जुन जैसे को हो गया अर्जुन को साक्षात्कार नहीं हुआ और अर्जुन बोलता कि भगवान तुम्हारी प्रसाद से मैं अब ठीक हो गया हूं मैं सब समझ गया हूं कृष्ण बोलते अच्छा ठीक है समझ रहा है तभी भी दुखी सुखी होता है मोह ममता है ग्यारहवे अध्याय में कहा अर्जुन ने कि मेरे को ज्ञान हो गया है मेरे को ज्ञान हो गया है अध्याय में उसको महसूस हुआ कि मैं सब समझ गया अब मेरा मोह बो नष्ट हो गया फिर होते होते सात अध्याय और चले और अट्ठा को तो पता ही नहीं कि साक्षात्कार क्या होता है तो एक तुष्टि नाम की भूमिका आती है जो जीव का स्वभाव होता है जीव में थोड़ा सा शांति थोड़ा सा हर्ष थोड़ा सा सामर्थ्य आ जाता है तो समझ लेता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है जरा सा आभास होता है झलक आती है उसी को लोग साक्षात्कार मान लेते हैं हम्म बुद्धि व्यती तरशती तदा गतासि गता निर्वेदम श्रोतव्युत जब मोह सलील को बुद्धि पार हो जाएगी तब तुमने सुना हुआ और देखा हुआ उस सब से तुम्हारा वैराग्य हो जाएगा इंद्र आकर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए कुबेर तुम्हारे लिए खजाने की चाबियां हाथ में लिए हुए खड़ा हो ब्रह्मा जी करमंडलो हाथ में धरे हुए खड़ा होकर चलिए ब्रह्मपुरी का सुख भोगिए। फिर भी तुम्हारे चित्त में उन पदार्थों का आकर्षण नहीं होगा तब समझ लेना के साक्षात्कार बच्चों का खेल नहीं मैदाने मोहब्बत किसी सूफी फकीर का वचन है बच्चों का खेल नहीं मैदाने मोहब्बत यहां जो भी आया सिर पे कफन बांध कर आया जीव का स्वभाव है भोग शिव का स्वभाव भोग नहीं जीव का स्वभाव है भोग जीव का स्वभाव है वासना जीव का स्वभाव है सुख के लिए दौड़ना ब्रह्मा जी आएंगे तो सुख देने की तो बात करेंगे ना तो सुख के लिए यदि आप भक्त हैं तो पता चल गया कि सुख का दरिया अभी तुम्हारे हृदय में पूरा उमड़ा नहीं है सुख की कमी होगी तब आप कहीं सुख लेने को जाएंगे तो सुख लेना जीव का स्वभाव होता है साक्षात्कार के बाद जीव बाधित हो जाता है जीव नहीं रहता जीव का जीवपना उड़ जाता है और वो शिवत्व में प्रकट होता है जैसे कामदेव कितने भी नखरे करने लगा रति के साथ शिव जी को प्रभावित न कर सका क्योंकि शिव इतने आत्मरामी है शिव के अंदर इतना आत्मानंद है कि काम का सुख अति तो है अति नीचा है तो शिव इम्प्रेस नहीं हुए शिव प्रभावित नहीं हुए योगी लोग संतलोक जब साधना करते हैं तो अप्सराएं आती हैं, नखरे करती हैं। तो जो अप्सराओं के नखरों में आक्रांत हो जाते हैं वे आत्मनिष्ठा नहीं पा सकते हैं वे आत्मा के खजाने को नहीं पास सकते उसीलिए साधकों को चेतावनी दी जाती है कि किसी सिद्धि में किसी प्रलोभन में मत फंसना आप मन का और इंद्रियों का थोड़ा संयम करेंगे तो तुम्हारी वाणी में सामर्थ्य आ जाएगा तुम्हारे संकल्प में बल आ जाएगा तुम्हारे द्वारा चमत्कार होने लगेंगे इन चमत्कार होने यह साक्षात्कार नहीं है चमत्कार होना शरीर और इंद्रियों के संयम का फल है साक्षात्कार वाले के द्वारा भी चमत्कार हो जाते हैं लेकिन साक्षात्कार वाले महापुरुष चमत्कार करते नहीं हैं हो जाते हैं और हो भी गए तो उनको कोई बड़ी बात नहीं लगती जैसे कबीर के द्वारा कुछ हो गया नानक के द्वारा कुछ हो गया शंकराचार्य के द्वारा कुछ हो गया लीलासा बापू के द्वारा कुछ हो गया कोई बड़ी बात नहीं हम लोग बड़े प्रभावित हो जाते थे कि बापू ने ऐसा कर दिया बापू ने ऐसा कर दिया और होता था कि हम ऐसे कैसे बनेंगे जैसा बापू में सामर्थ्य ऐसा हम में कब आएगा बाद में पता चला कि अरे ये सामर्थ्य भी इच्छा शक्ति का एक हिस्सा ही है जो तुम संकल्प करते हो उस संकल्प को तुम डटे रहो जो तुम एक विचार करते हो उस विचार को काटने का विचार न उठने दो तो तुम्हारे विचार में बल आ जाएगा तुम्हारा विचार हुआ अमुक आदमी के बारे में तुमने सुना की फलाना मित्र बीमार है अब तुम्हारा अंतकर्ण शुद्ध है तुम्हारा अंत शुद्ध दो किस्म से होता है शरीर को इंद्रियों को संयत करके तुमने जब तप मौन एकाग्रता की तो तुम्हारा अंत शुद्ध हुआ लेकिन ये आखिरी नहीं है शुद्ध अंत कर्ण भी हो सकता है कई ऐसे लोग मिले मैं गया था वाराही आज से पंद्रह सोलह साल पहले की बात होगी अहमदाबाद के आश्रम के पहले वाराई में एक साधु आया और बहुत रोया मैंने कहा क्या बात है बोले मेरा सब कुछ चला गया बाबा जी मेरे को लोग भगवान जैसा मानते थे अभी मेरे सामने कोई आंख उठा के नहीं देखता शिकर के रोने लगे मैं क्या बात क्या है तो रोने में बोल नहीं पा रहा था थोड़ा सा उसने कहा कि मैं जरा सा पानी को देख कर दे देता रोता हुआ आदमी हंस लेता बीमार आदमी को जरा सा निहार लेता था पानी में देख लेता था ठीक हो जाता लेकिन बाबा जी अब वो मेरी शक्ति कहा चली गई अब मेरे को कोई पूछता नहीं तो बुद्धि का मोह पूर्ण गया नहीं बुद्धि का रजस थोड़ा गया बुद्धि का तमस थोड़ा गया लेकिन बुद्धि पूरी परमात्मा में नहीं ठहरी पूरी परमात्मा में नहीं ठहरी तो प्रतिष्ठा में ठहरी थी और प्रतिष्ठा हुई तब बुद्धि को प्रसन्नता थी और मैं भगवान हूं मन के खुश होने लगे और जब बुद्धि की एकाग्रता चली गई शुद्धि चली गई तो संकल्प का सामर्थ्य नाश हो गया तो लोग देखना बंद कर दिए तो अब परेशान हो गया अशांतो में ज्ञानी शूली पे चढ़े तो भी परेशान नहीं होता है ज्ञानी कही प्रसिद्धि की वजह कुप्रसिद्धि हो जाए और क्रॉस पे चढ़ा दिया जाए जाहिर दे दिया जाए फिर भी ज्ञानी अंतर से दुखी नहीं होता क्योंकि उसने जान लिया कि संसार में सुना हुआ देखा हुआ जो कुछ भी है नहीं के बराबर है सब स्वप्ना है भगवान शंकर कहते हैं उमा कहू मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब स्वपना स्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी प्रज्ञा ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाती है तो उस आदमी के लिए वाराही में जो आया था उसके लिए मैं थोड़ा शांत हो गया फिर मैंने कहा कि तुमने त्राटक सिद्ध किया था बोले हाँ बाबा जी आपको कैसे पता चला क्या ऐसे ही पता चल गया हृदय आपका स्थिर है तो दूसरे की चित्तवृत्ति उनके साथ तादाद में हो जाता है यह कोई बड़ी बात नहीं है अपन लोगों को चमत्कार लगता है संतों को कोई चमत्कार नहीं लगता है तुम्हारा बुद्धि स्थिर है तो दूसरे के जो आंदोलन है दूसरे के जो श्वास है जैसे तुम्हारे मशीन के नंबर ठीक हैं तो टीवी के वेव्स झील लेगी तुम्हारे रेडियो के बैंड अनुकूल है तो वेव उसका पता चल जाता हो गाना खबरें सब सुनाई पड़ता है ऐसे तुम्हारा अंत यदि शांत होता है बुद्धि स्थिर होती है तो घटित घटना या घट रही है वो घटना या घटने वाली घटना का पता चल जाता है यही कारण है कि वाल्मीकि ऋषि ने सौ साल पहले रामायण रच लिया कोई राम को या विष्णु को पूछने नहीं गए थे तुम क्या क्या करोगे अथवा किसी को किसी ज्योतिष का हिसाब लगाने को नहीं गए थे उनका बुद्धि इतना शुद्ध होता है कि भूत और भावी दोनों कल्पनाओं में नहीं रहती वर्तमान में और ज्ञानी के लिए सदा वर्तमान रहता है उसलिए भूत भविष्य की खबर उनको पड़ जाती है बुद्धि उनकी विचलित नहीं होती चलित नहीं होती तो उस भाई को मैंने कहा कि तुम्हारा त्राटक क्या हुआ था त्राटक से एकाग्रता होती है हो, एकाग्रता से इच्छा शक्ति विकसित होती है सामर्थ्य बढ़ जाता है लेकिन उसी इच्छा शक्ति को उसी सामर्थ्य को यदि आत्मज्ञान में नहीं मोड़ा तो वह इच्छा शक्ति फिर संसार के तरफ ले जाएगी तो एकाग्रता सब तपस्याओं का माई बाप है भक्त परंपरा के माधवाचार्य पूज्यपाद माधवाचार्य भक्त परंपरा में प्रसिद्ध संत हो गए आचार्य हो गए माधवाचार्य ने कहा कि हे प्रभु हम तेरे प्यार में अब इतने मोह हो गए कि अब हमसे न यज्ञ होता है न तीर्थ होता है न तर्पण होती है न संध्या होती है न मृगशाला बिछती है न माला घूमती है अब तो हम तेरे प्यार में ही बिक गए तो जब प्रेमा भक्ति प्रकट होने लगती है और संसार का मोह कुटुम्बियों का समाज का तो मोह हट जाता है लेकिन फिर ये कर्मकांड का मोह भी टूट जाता है कर्मकांड का मोह तब तक है जब तक देह में आत्मबुद्धि है जब तक संसार में आसक्ति है तब तक कर्म कांड में प्रीति है। संसार के आसक्ति हट जाए कृष्ण में प्रेम हो जाए कृष्ण का अर्थ है आत्मा राम का अर्थ है जो रम रहा है सब में चेतन उस परमात्मा में यदि प्रेम हो जाए तो फिर कर्म कांड की नीची साधना करने को जी नहीं करता है एकाग्रता तो ठीक है लेकिन एकाग्रता का उपयोग यदि संसार है एकाग्रता का उपयोग यदि भोग है तो वह एकाग्रता मार डालती है एकाग्रता का उपयोग परमात्मा एक है उसमें होना चाहिए रुपया तो है रुपया कोई पाप नहीं लेकिन रुपयों से भोग भोगना पाप है सत्ता कोई पाप नहीं लेकिन सत्ता से अहंकार बढ़ाना पाप है अकल होना कोई पाप नहीं लेकिन अकल से दूसरों को गिराना और अपने को अहंकार से पोषित करना ये पाप है जो कुछ चीजें हैं कई लोग परेशान हैं आधार्मिक लोग तो दुखी रहते हैं मूढ़ लोग पामर लोग तो परेशान है कोई आश्चर्य नहीं लेकिन भगत भी परेशान है भगत को ऐसा है कि मेरा मन शांत हो जाए मेरी इंद्रियां स्थिर हो जाए भैया मन शांत हो जाएगा इंद्रियां स्थिर हो जाएगी तो फिर राम राम सत्य ही हो जाएगा मन और तन का तो स्वभाव है हरकत करना मन और तन का स्वभाव इंद्रियों का स्वभाव है चेष्टा करना लेकिन सुयोग्य चेष्टा हो मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प करना लेकिन संकल्प ऐसे करे की जित संकल्पों से इसके बंधन कटे बुद्धि का स्वभाव है निर्णय अनिर्णय करना लोग बोलते हैं मैं शांत हो जाऊं पत्थर की तरह मेरा ध्यान लग जाए समाधि लग जाए जिनका ध्यान लगता है वे भी परेशान है और जिनका ध्यान नहीं लगता है वे भी परेशान है जो ध्यान के रास्ते पर नहीं आए वो तो परेशान है उनकी पल पल में वृत्तियां उद्विग्न होती है रजोतमो गुण बढ़ जाता है इन जिनको थोड़ा बहुत ध्यान में रुचि और ध्यान नहीं लगता वे परेशान है और जिनका थोड़ा बहुत लगता है वे भी परेशान है कि ज्यादा लगे ज्यादा लगने को वो ऐसा समझे ऐसा ध्यान लगे कि बस अपने बैठे रहे कोई पता न चले योग में बताया गया है चित्त की अवस्था होती है क्षिप्त विक्षिप्त मूड निरुद्ध और एकाग्रह तो सदा एकाग्र चित्त नहीं रह सकता क्योंकि चित्त भी प्रकृति का बना है सदा निरुद्ध भी नहीं रह सकता है सदा मूड भी नहीं रह सकता है सदा विकसित भी नहीं रख सकता है सदा एकाग्र भी नहीं रह सकता और सदा चंचल भी नहीं रह सकता कितना भी चंचल व्यक्ति रात को देखो शांत हो जाएगा कितना भी शांत व्यक्ति देखो तो उसे चेष्टा करेगी भगवान शंकर जैसी समाधि तो किसी की लगी नहीं फिर भी शंकर उठते हैं तो डमरू लेके नाचते हैं इतने दिन जो बैठे थे तो नहीं हिले चिले थे तो वो सब कसर निकाल देते हैं इतने दिन समाधि में थे नहीं हिले जुले थे तो डमरूल के नाचे और सब बैठने के जो दिन बीत गए उनकी कसर निकाल लेते तो शरीर मन और संसार ये सब चीजें बदलने वाली है एक जैसी नहीं रहेगी तो जो आदमी ध्यान में समाधि में एक जैसा रहना चाहता है अथवा जो दुख में या सुख में पकड़ जिसकी है तो दुख में तो पकड़ ज्यादा नहीं होती सुख में पकड़ होती है उसीलिए पकड़ होती है कि बुद्धि का मोह नहीं गया तो सुख में यदि पकड़ है धन में यदि पकड़ है स्वर्ग में यदि पकड़ है तो समझो कि बुद्धि का मोह चालू है ज्ञानी की पकड़ कहीं नहीं होती इसलिए भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्ति तरह मोहकलिल से मोह दलदल है दलदल में आदमी थोड़ा सा फंसता है फिर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा नाश हो जाता है मदिरा संसार तो कहने का तात्पर्य कि दुर्जन तो दुखी होते ही हैं, लेकिन सज्जन लोग भी परेशान रहते हैं एक पिता फरियाद करता है मैं सवेरे उठता हूँ मेरे कुटुंब के लोग सवेरे उठते लेकिन नौजवान लड़का जो मेरा है बड़ा वो दुष्ट है मो सवेरे नहीं उठता है तो ये मोह है कि मेरा बेटा है उसलिए सवेरे उठे कईयों के बेटे नहीं उठते तो दुख नहीं होता लेकिन मेरा बेटा है तो मैं जैसा धार्मिक हूं ऐसा बेटा धार्मिक होना चाहिए तो अपने बेटे में इतनी ममता होने के कारण तो दुख होता है तो भगवान के जो प्यारे भक्त हैं जो भगवान तत्व तो कुछ समझ बैठे उनको कोई आग्रह नहीं होता है वो बड़े बेटे को जल्दी उठाने में प्रयत्न करते हैं लेकिन नहीं उठता है तो चित्त में विक्षिप्त नहीं होते ने ध्यान से तो तेनू प्रारब्ध तेवु अशे किसी का विरक्तता का प्रधानता का प्रारब्ध होता है किसी का ध्यान प्रधान प्रारब्ध होता है, किसी का व्यवहार प्रधान प्रारब्ध होता है किसी का मौन प्रधान प्रारब्ध होता है तो ज्ञान होने के बाद कोई ध्यान करता है तो धातु ने ध्यान असे तो तेनू प्रारब्ध तेव अशे लेकिन धार्मिक लोगों को इतनी चिंता परेशानी रहती है कि अरे सुखदेव जी को तो लंगोटी का पता नहीं चलता था अब हमारे ध्यान लगता है तो हमारे को तो ऐसा होता है सुखदेव जी जैसा ध्यान लगे लेकिन हजारों वर्ष पहले का मनुष्य हजारों वर्ष पहले का वातावरण और कई जन्मों के संस्कार थे उनका ऐसा हुआ अब उनको लक्ष्य बनाकर तुम चलते तो जाओ लेकिन अंदर से विक्षिप्त तो नहीं होना नहीं होता है तो नहीं होता लेकिन चित्त को तुम प्रसाद से पूर्ण रखो हो गया तो भी स्वप्न और न हुआ तो भी स्वप्न जिस परमात्मा में सुखदेव जी होके चले गए वशिष्ठ होकर चले गए राम आकर चले गए वो परमात्मा अभी तुम्हारा आत्मा है इस प्रकार का ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक मोह नहीं जाता है तुलसीदास ने कहा मोह सकल व्याीन कर मुला मोह सकल व्याधीन करमूला ताँते उपजय पुनि भवशूला ताँते उपजय पुनि भवशूला मोसा व्याधियों का मूल है और उससे भाव का शूल फिर पैदा होता है इसलिए किसी भी वस्तु में किसी भी व्यक्ति में आसक्ति हुई ममता हुई समझो मरे कोई भी स्थिति में कोई भी परिस्थिति में ममता न होनी चाहिए समझो आज आरती की घंटड़ी की और खूब मजा आया हर रोज ऐसे हम आरती करें घड़िया बजाये मजा आता रहे तो हर रोज तो ऐसा होगा नहीं जिस समय सुषुम्ना का द्वार खुला है और चौघड़िया अच्छा है वातावरण में बुद्धि में सात्विकता है उस समय आरती करोगे तो मजा आएगा जिस समय रजोत्तम गुण शरीर में है कुछ खाया पिया है शरीर भारे है प्राण नीचे को है आरती करोगे मजा नहीं आएगा तो ये मजा आना और ना आना आत्मा का स्वभाव नहीं चिदाभास का स्वभाव है ये जीवत्व का स्वभाव है मस्ती आ जाए मजा आ जाए तो मजा भी जीव को आता है ज्ञानी को मजा और अमजा नहीं आता बोले तो मस्त राम है संसारी आदमी द्वेषी होता है अत्यंत पामर आदमी जितना गहरा राग होता है उतना द्वेष होता है संसारी द्वेषी होता है रागी और द्वेषी और भक्त होता है रागी भगवान में राग करता है आरती पूजा में राग करता है मूर्ति मंदिर में राग करता है भक्त में होता है राग संसारी में होता है द्वेष और राग जिज्ञासु में होती है जिज्ञासा और ज्ञानी में कुछ नहीं होता है ये सब गुणों में होता है ज्ञानी गुणातीत होता है मजे की बात है ज्ञानी में सब देखेगा लेकिन ज्ञानी में कुछ होता है नहीं है ज्ञानी से सब गुजर जाता है पसार हो जाता है तो बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आत्मविचार की जरूरत है ध्यान की जरूरत है जब की जरूरत है बुद्धि शुद्ध हो तो जैसे आप अपने से दूसरे शरीर को पृथक देखते हैं ऐसे ही अपने शरीर को भी आप अपने से अलग देखेंगे जैसे मेरे से ये शरीर अलग है ऐसे मुझसे आशारम्भी अलग है ऐसा जब तक अनुभव नहीं हुए तब तक बुद्धि में मोह होने की संभावना है जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति थोड़ा सा मोह हट जाता है लगता है कि मेरे को रुपयों में मोह नहीं है ठीक है रुपयों का मोह ना होना कोई बड़ी बात नहीं है स्त्री में मोह नहीं है स्त्री का पुरुष में मोह नहीं है ये भी ठीक है अपनी जगह पर धन में मोह नहीं है मकान में मोह नहीं आश्रम में मोह नहीं किसी में मोह नहीं ठीक है लेकिन प्रतिष्ठा में मोह है कि नहीं है जरा ढूंढो देह में मोह है कि नहीं है जरा ढूंढो और मोह टूट जाते लेकिन देह का मोह जल्दी नहीं टूटता है लोकेष्णा का मोह जल्दी नहीं टूटता व्याज पे रुपए दे दिए हैं कथा में जाना है बापू बाहरगाम जाने वाले हैं लेकिन क्या करें बापू को प्रणाम क्योंकि व्याज पे पैसे दिए वो कहीं भाग जाए तो अरे वो क्या भाग जाए तो भाग जाए जा जाके कहा जाएगा ठेठ मसान तक जाएगा और कहा जाएगा कितना भी भागा तो जाया जाएगा मसान में और तुम कितना भी इकट्ठा कर कर के भी तो मसान में कोई नहीं भागता दौड़ी दौड़ी छेवटे क्या दौड़ से और कोई इकट्ठा करके भी नहीं ले भागेगा और कोई खाकर भी नहीं भागेगा सब यहीं का यही केवल बुद्धि में है ममता ये मेरा कर्जदार है ये मेरा मालिक है ये मेरे पैसे हैं, ये केवल बुद्धि का खिलवाड़ है पक्षियों तो तो तो से जरा सीख लो उनको आज खाने का है कल का कोई पता नहीं एक डाल पर फुल गुला लेते है कुनकुना लेते हैं कोलाहल कर लेते हैं गुनगुनाते हुए है, दूसरी डाल पर कब बैठेंगे कोई पता नहीं तब भी जी लेते हैं हमको रहने का घर है खाने का कल भर को है महीने भर को है साल भर को है फिर भी दे धना धन हुई हो हुई हो हुई हो हुई हो सामान सौ साल का पता पल का नहीं इतना मनुष्य प्राणी को तो धैर्य और प्रसन्नता रखनी चाहिए कि पक्षी भी जी लेते हैं जिनको बैठने का ठिकाना नहीं फिर भी डाल पर अब कौन सी डाल पर जाएंगे दूसरी घड़ी में कोई पता नहीं फिर भी वो निश्चिंत जी लेते हैं क्या खाएंगे कहाँ खाएंगे कोई पता नहीं सुबह उठे उनका कोई प्रोग्राम थोड़ा होता कि वहां थाली है वहां डिनर है उनकी फिर भी जी लेते हैं भूख के कारण नहीं मरते हैं रहने का स्थान नहीं मिलता उसके कारण नहीं मरते मौत आती तब मरते मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग जिंदा नर चिंता करे ता बड़े अभाग चिंता ऐसी डाकिनी काटी कले जो खाए साईं बिचारा क्या करे कहां तक कथा सुनाए तो चिंता यदि करनी है तो उस बात की करके पांच वर्ष के ध्रुव को वैराग्य लगा है प्रहलाद को वैराग्य लगा है और मेरे को क्यों नहीं लगता रामतीर्थ को बाईस साल की उम्र में वैराग्य लगा और एक साल के अंदर परमात्मा को पाल लिया मैं क्यों नहीं पाता अभी चालीस हो गए पिस्तालीस हो गए थे वो मोटो हजी तने वैराग्य नहीं तो एम पोता कहवु जो ये? तो अभी तक तू संसार चाहता है अभी तक संसार की करना चाहता है, ऐसा धन कमा लेबेर का, का धन और इंद्र का ऐश्वर्य तेरे आगे तुच्छ दिखे तेरे अंदर इतना सामर्थ्य है तो निदान उस महिला ने क्या किया वशिष्ठ महाराज को प्रसन्न करके ले गई लेकिन उस वो अपने धारणा बल से उस अन्य सृष्टि में घुस गई और वशिष्ठ जी रह गए वापस आए बोले महटान आप आइए तो वशिष्ठ ने कहा ये तो इसमें तो तो तो आ रहा हूँ जैसे ये दीवाल है तो जिसकी धारणा शक्ति सिद्ध हो गई है और अंतवाहक शरीर से जो चल सकता है वो इस दीवार में प्रवेश कर लेगा मैं प्रवेश करना चाहूँ तो जब तक मैं उस प्रकार की साधना न करू अंतवाहक शरीर की सूक्ष्म शरीर से जाने की गति न पालू तब तक मैं इसमें नहीं जा सकता अभी तुम्हारे सामने बैठे हुए और ये मैंने साधना नहीं की तो अभी मैं कितने भी टक्कर लगाऊ तो सिर्फ फूट जाएगा लेकिन अंदर नहीं जा पाऊंगा योग की कला में यदि चले गए तो फिर ऐसी तो इससे दस गुनी जारी हो तो भी पार हो जाएंगे इससे दस गुनी जारी हो पहाड़ पहाड़ को अंदर से घुस के आदमी चला जाए सुड़ंग बनाने की जरूरत नहीं है ऐसा होता है और ऐसा सबके अंदर है तुम्हारे अंदर भी है ये शक्ति लेकिन विकसित नहीं हुई बस शरीर के साथ जुड़ गए स्थूल शरीर के साथ उस शक्ति स्थूल रूप हो गई जैसे स्टीम होती है तो बारिक से बारिक जगह से निकल जाती है और बर्फ का पार्सल बन जाता है तो फिर तो खिड़की से भी नहीं निकलता शरीर नड़ते उसको और स्टीम है तो शरीर क्या जाली लगा दो आप मच्छर जाली लगा दो और कमरे में स्टीम हो तो मच्छर जाली से भी निकल जाएगी उससे भी बारीक जगह से निकल जाएगी बाश्पुर वही स्टीम ठंडी हो जाए और उसको बर्फ बना दो तो फिर जाली तो क्या केवल शरीय भी उसको नड़ेंगे ऐसे ही तुम्हारी चित्त की वृत्ति स्थूल हो जाती है तो गति नहीं होती और सूक्ष्म होती तो गति होती है तो वशिष्ठ महाराज नहीं जा रहे थे तो उसने कहा कि महाराज आप मेरे चित्त की वृत्ति के साथ तादात्म्य कीजिए हम नए ब्रह्मांड में जा रहे हैं नई सृष्टि में जा रहे हैं तो आप भी ऐसी वृत्ति बनाए तो उसने कहा कि महाराज आप मेरे चित्त की वृत्ति के साथ तादात्म्य कीजिए हम नए ब्रह्मांड में जा रहे हैं नई सृष्टि में जा रहे हैं तो आप भी ऐसी वृत्ति बनाइए। तो वशिष्ठ महाराज ने भी धारणा शक्ति का तो अभ्यास था पहले ही तो उस विद्याधरी के साथ अपनी चित्त की वृत्ति मिला दी और वशिष्ठ महाराज उस शिला में प्रवेश कर गए देखते हैं तो जैसा ये दुनिया ऐसी ही एक दुनिया है पक्षी गीत गा रहे हैं पापी परेशान है धार्मिक लोग गंगा स्नान जलताप दान कर रहे हैं कोई दुकान पर जा रहे हैं कोई कुछ कर रहा है जैस बस ये सृष्टि बस इसकी बराबरी की कुछ उनकी चेष्टा थोड़ी सी मिलती झुलती थोड़ी सी अलग अलग इस प्रकार की थी ओम ओम निदान गए तो उस महिला ने देखा कि हमारे पति हैं समाधि में बैठे हैं अब इनको संसार से वैराग है और मेरे तरफ आंख उठा के देखते नहीं हैं इतने में ही उसके पति ने आंख खोली तो पत्नी ने कहा कि वशिष्ठ महाराज हैं दूसरी सृष्टि से आए हैं राम के गुरु हैं और महापुरुषों का स्वागत करना ये सतपुरुषों का स्वभाव होता है आप इनका अर्घ्य पाद से पूजन करिए स्वागत करिए तो उस ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ महाराज का स्वागत किया और आपस में बातचीत की बातचीत करते उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण ये मैंने सृष्टि अपने संकल्प बल से इच्छा शक्ति से बनाई थी और फिर मेरी इच्छा हुई पत्नी बसाने की तो मैंने पत्नी भी अपने संकल्प बल से बना ली बाद में देखा कि जिस परमात्मा की सत्ता से संकल्प के बल के कारण इतनी घटना घट गट सकती तो उस परमात्मा में क्यों न ठहर जाए तो फिर मैं अपने चित्र की वृत्ति को समेट के परमानंद में आत्म शांति में ले आया अब मेरे को भोग भोगने की इच्छा नहीं और ये सृष्टि चलाने की भी अब मेरी इच्छा नहीं है अब महाराज ये मेरी सेवा करते करते इसमें भी कुछ धारणा शक्ति आ गई है इच्छा शक्ति के अनुसार इसकी भी घटनाएं घटने लग जाती है लेकिन इसकी बुद्धि का अभी तक मोह गया नहीं इसको अभी भोग की इच्छा है और भोग हमेशा अपने को नाश करने में ही काम आता है इसलिए भोग से बचे और परमात्मा में लगे ऐसे आप आशीर्वाद दो इनको और मैं अभी ये सृष्टि समेट रहा हूँ आप जल्दी से जल्दी इस दुनिया से निकल जाओ नहीं तो मेरे संकल्प में जो दुनिया ठहरी है मैं अपना संकल्प समेट लूंगा तो आप इस दुनिया में आ गए तो आप आप भी खत्म हो जाएंगे तो वशिष्ठ ने कहा निदान फिर तो मैं रवाना हुआ उस सृष्टि से हम मेरे देखते देखते उस ब्रह्मा जी ने संकल्प समेटा तो धड़ाहक दुम होने लगे सूर्य तपने लगे प्रलय काल का वायु बहने लगा और लोग मरने लगे वृक्ष सूखने लगे गिरने लगे पक्षी सर जल कर नीचे गिरने लगे ताप में इस प्रकार उसकी सृष्टि नाश होते होते हम बाहर आ गए तो तुम्हारे अंदर उस परमात्मा की शक्ति इतनी है कि तुम्हारी इच्छा शक्ति का विकास हो जाए तो तुम नई सृष्टि बना सकते हो इतना हर इंसान में ताकत है लेकिन भोग के कारण मोह के कारण हम नई सृष्टि तो नहीं लेकिन नया घर बनाते तो भी लोन लेना पड़ता और मिलता नहीं धक्के खाते <laughs> वशिष्ठ महाराज गए आकाश में उड़ते उड़ते और देखा के एकांत चाहे सिद्ध कहीं घूम रहे है कोई कुछ घूम रहा है और ऊपर गए तो एक माई आई उसने कहा वाह वाह माई भी पठानी थी कोई ऐसी पठानी ध्यान क्या हुआ होगा उसने उमाई आई उसने कहा कि वशिष्ठ जी मैंने तो कईयों को नचाया लेकिन तुम संसार से पार मालूम होते हो इतना ईश्वरी इतना सब छोड़ के और एकांत में आ गए ऊपर आए मेरा तुमको नमस्कार है वश्म का ठीक है चलो वो थी रूप लेकर आई थी संकल्प सामर्थ्य बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं लेकिन जिससे संकल्प उठते हैं उस परमात्मा में स्थिर होना ये बहुत बड़ी बात है तो संसारी आदमी को उठता है भक्त की वृत्ति रागाकार होती है जिज्ञासु की वृत्ति जिज्ञासा से भरी होती है लेकिन ज्ञानी इन सब वृत्तियों का दृष्टा साक्षी मात्र है इसलिए ज्ञानियों को न राग की, की, की वृत्ति होती है न द्वेष की वृत्ति होती है न जिज्ञासा की वृत्ति होती है न नृत्ति की वृत्ति होती है न प्रवृत्ति की वृत्ति होती है ज्ञानी वृत्तियों का दृष्टा साक्षी चैतन्य मात्र ज्यो का त्यों खड़ा होता है इसलिए ज्ञानी जीवन मुक्त कहा जाता है प्रयत्न पूर्वक जीवन मुक्ति पाने का अभ्यास करना चाहिए बुद्धि मोह के दल में न फे इसलिए बार बार एकांत में और शमशान में जाना चाहिए ज्यादा धनवान को देखोगे तो धन की वासना बढ़ेगी सत्तावान को देखोगे सत्ता की वासना बढ़ेगी कामियों के साथ उठोगे बैठोगे तो काम वासना बढ़ेगी लोभियों के साथ उठोगे बैठोगे तो लोभ वासना बढ़ेगी उठो बैठो तो ज्ञानियों के साथ और ज्ञानी नहीं मिल पाते तो ज्ञानियों के शास्त्र और ज्ञानी के शास्त्र भी नहीं मिल पाते हैं तो फिर मसान में कभी चले जाओ अपनी बुद्धि को विवेक से भर दो कि आखिर ये सब कब तक श्री कृष्ण कहते हैं यदाते मोह कलिलम जब उस मोह रूपी कलिल से तुम्हारी बुद्धि ऊपर उठेगी तब सुना हुआ जिस काल में तेरी बुद्धि मोरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा तपस्वी के चित्त में त्यागवृत्ति होती है भक्त के चित्त में राग वृत्ति होती है संसारी के चित्त में द्वेश और राग पदार्थों के प्रति होता है लेकिन ज्ञानी ज्ञानी को सबसे वैराग्य है ज्ञानी का किसी में राग नहीं आने में भी राग नहीं जाने में भी राग नहीं बैठने में भी राग नहीं सोने में भी राग नहीं जीने में भी राग नहीं और मरने में भी राग नहीं जिसका राग नहीं उसका द्वेष नहीं उसलिए ज्ञानी सबसे ऊंचे पद में स्थित होता है शास्त्रों में आता है कि योग भ्रष्ट आत्मा है फलाना आदमी योग भ्रष्ट था उसलिए उसे बचपन में ही लग गया कभी नहीं सुना है कि कोई ज्ञान भ्रष्ट हुआ हो साक्षात्कार व्यक्ति नहीं मिलेगा योग व्यक्ति मिलेगा योगी चित्त को रोकता है इंद्रियों को बलपूर्वक और कभी कभी वो उछलंक हो जाती है लेकिन ज्ञानी इंद्रिय और मन को रोकता नहीं इंद्रिय और मन को देखते देखते अपने स्वरूप में जग जाता है उसलिए ज्ञानी ज्ञान भ्रष्ट कभी नहीं सुना है योग भ्रष्ट लोग सुने जाते हैं तो जिसका बुद्धि का मोह चला गया है जिसके चित्त में परमात्मा प्रसाद की प्राप्ति हुई है वह जीवन मुक्त जहाँ भी रहता हो उसको प्रणाम है देह छता जैनी दशा वर्ते देहात तो ते ज्ञानी ना चरण मो वंदन अवण जब लगे नवेकम जब लग ना ही विवेक तब लग लगन तीर तब लग लगन नहीं नही भव सागर नहीं ते सदगुरु कहे कबीर सदगुरु जब लगे नहीं विवेक मना जब लगना तब लग लगै न तीर तब लग लगै नती भवसागर नाही तर भवसागर सदगुरु कहे कबीर सदगुरु कहे आधार्मिक लोग तो दुखी हैं ही हैं, लेकिन धार्मिक भी इतने परेशान रीत रिवाज रिसम में कोई धारणा में कोई मान्यता में इतने बंध गए कि हृदय में विराजता खना खन एकदम नगद आत्मानंद उसका पता ही नहीं उनके ऐसी कुछ मान्यता होगी कि ऐसा होगा ऐसा होगा तब ज्ञान होगा कुछ ऐसा वैसा बनेगा तब प्रभु मिलेगा वैसे ऐसा होगा कोई समाधि लगेगी तब प्रभु मिलेगा अरे प्रभु तेरे से एक पलभर दूर नहीं कहीं धड़ाक धुम होगा कोई घोर तपस्या करेगा और महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं फलाने महाराज ने बारह वर्ष तप किया बाद में साक्षात्कार फलाने बाब जी ने सात वर्ष घोर तपस्या की फिर मिला तो हम भी ऐसा मान बैठते कि घोर कुछ करेंगे फिर मिलेगा ऐसी बात नहीं है वो कभी तुम्हारे से बिछड़ा नहीं सदगुरु यदि समर्थ मिल जाता और तुम्हारी तेलिया बुद्धि है तो चटमंगी पट विवाह मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने से काल आज अत्यारे अब घड़ी साधु जो नगदी रोकड़माल मान्यताओं ने हमको परमात्मा से दूर कर दिया ऐसा कुछ सुन बैठे है ऐसा कुछ समझ बैठे है ऐसा कुछ देख बैठे है कि जिससे सब समझा जाता है जिससे सब देखा जाता है वो नहीं दिखता बाकी सब दिखता है ओम ओम ओम ओम कुछ सोचो मत भगवान भगवान चलो गए मजा करने भगवान की भी इच्छा मत करो बहुत की भी इच्छा मत करो इच्छा मात्र हट गई उसी समय साक्षात्कार ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं नेती नेती नेती नेती नेती नेती करते करते पुत्र तुम्हारा है बोलो नहीं पत्नी तुम्हारी है नहीं पैसा तुम्हारा है नहीं शरीर तुम्हारा है नहीं मन तुम्हारा है नहीं बुद्धि तुम्हारी है नहीं चित्र तुम्हारा है नहीं कार तुम्हारी है और ये शरीर ही हमारा नहीं तो कार कैसे टाइवेल्स की दुकान तुम्हारी है तुम्हारा ये नहीं है है है है है है नहीं वारी वारी नहीं वारी नहीं वारी नहीं वारी नहीं हटाते जाओ हटाते जाओ हटा हटा कर सब हटा दो जो हटाने वाला बच्चे का वो आत्मा है वो नहीं हटता जो देखा है उसको हटाते जाओ देखे को सुने को दोनों को हटाते जाओ देखे सुने दोनों हट गए तो जैसे सब हट गए शांत जो क त्यों हस्तमलक को भासेगा भासेगा किसको उसी को स्वयं को स्वयं भासेगा ये भगवान के दर्शन से भी ऊंची बात है ठाकुर जी का दर्शन हो जाए अल्लाह मिया का दर्शन हो जाए तो भी आदमी रोएगा लेकिन ये साक्षात्कार करेगा फिर रोना धोना गया अलामिया स्वयं बन जाएगा ठाकुर जी स्वयं बन जाएगा फिर तुम्हारे को छूकर जो हवा चलेगी ना वो भी लोगों के पाप नाश कर देगी तुम्हारी जिन पर नजर पड़ेगी वो भी प्रणाम करने के पात्र हो जाएंगे तुम्हारी निगाहें जिन पर बरसेगी उनके आगे जमदूत कभी नहीं आएगा तुम ऐसे पवित्र हो जाओगे ओम ओम ओ में मोह है ना तो बाहर के सुख में भागेगी फिर भले बड़ा लिखा पढ़ा लिखा हो विद्वान हो सत्ताधारी हो ब्राह्मण कुल का हो लेकिन भोग भोग में यदि मन भागता है तो राक्षस होने की संभावना है रावण तो ब्राह्मण था भोग में भागा था राक्षस नाम पड़ गया भोग में तब तो भागता है जब देह में ममता होती है देह में ममता तब होती है जब बुद्धि में मोह होता है इसलिए भगवदगीता के दूसरे अध्याय में कहा है यद आते मोह कलिलम बुद्धि मो व्यतीत मोहकलिन से बुद्धि व्यतीत होगी बच जाएगी तब सुना हुआ और सुनने गया सब फीका हो जाएगा देखा हुआ और देखने गया सब फीका हो जाएगा जिससे देखा जाता है सुना जाता है वही सार बचेगा बाकी सब फीका जो भोगा है वो भी तुझ देखेगा और जो भोग दिख रहे हैं वो भी तुच्छा दिखेगा मोह हट जाएगा तो क्षण वर्ग के लिए थोड़ा मोह कम होता है तो आदमी समझता है अपने को बहुत भागशाली ऊंचा फिर बुद्धि कुछ न कुछ बहाना लेके आती हो घसीट के ले जाती संसार में वर्षों बीत जाते हैं फिर कोई पुण्य उदय होता है तो जरा सा ऊपर उठता है फिर झपटा आ जाता है मोह का फिर फिसल जाता है ऐसे जीवन पूरा हो जाता है ऐसा कोई विरला है जिसने मोह के सौ पार होकर आत्मा का ज्ञान पा लिया बाकी तो भले भले कहलाने वाले अपने को विद्वान अपने को देवता कहलाने वाले भी वशिष्ठ की नज़रों में कृमि हैं जैसे ईयर कृमियाँ बच्चे की विष्ठा में खुश होते रहते हैं ऐसे भोग की विष्ठा में जीव पड़े हैं आत्मपद से चोते हैं गंधर्व वेदों का गान करते हैं लेकिन आत्म पद से सुनने हैं उसके लिए मेरा धक्कार है उनको यक्ष और किन्नर स्थूल और सूक्ष्म गति कर सकते हैं लेकिन आत्मा में गति नहीं है उनकी इसलिए उनको भी धिकार है हे राम जी मनुष्य को तो तुम जानते हो सदा अहंतार ममता में फंसे हैं कोई कोई विरला है जो मनुष्य होते हुए भी आत्मपद में स्थिर है उनको मेरा नमस्कार है देवताओं में बृहस्पति आदि जो हैं वो आत्मपद को पाए हुए उसको मेरा नमस्कार है नागों में वासु की नाग आत्मज्ञान को पाए हुए हैं ऋषियों में कपिल अंगीरा पारासर वेद राजाओं में जनक आदि और भी महापुरुष जो भी हो गए जिन्होंने आत्मज्ञान को पा लिया है वो सूर्य के नहीं शोभा देते हैं बाकी तो सब की अकल बुद्धि होशियारी विदेशियों का पूरा ज्ञान फिजिकल बॉडी को सुख ही करने में पूरा हो जाता है उनकी सब अकल होशियारी देह को सुख देने में ही पूरी हो जाती है। विदेशी लोग कितना भी चतुर होएगा, लेकिन उसकी जाँच बीच यही होगी शारीरिक सुख के पीछे शरीर को सुखी दिल और विलासी करने के लिए उनकी अकल का खर्च हो जाता है इसलिए वे भी मोक्ष के अधिकारी नहीं है आत्मज्ञान के पात्र नहीं है और स्वदेशी कोई कर्म कांड में अटक जाता है कोई उपासना में अटक जाता है कोई प्रतिष्ठा में अटक जाता है कोई कोई विरला है जो तुष्टि में बुद्धि को आभास ज्ञान होता है ना आभास शांति मिलती है तो उसी को पूर्ण समझ के साधना छोड़ देते हैं कोई विरला है जो हृदि सिद्धि से आभास ज्ञान से कर्म कांड से अपने को बचाते हुए परमात्मा तक पहुंचता है हर इज्जत वाले से बड़ी इज्जत है उस ज्ञानवान की हर इज्जत वाले से राजा साहूकार अमलदार इन सब से तो उसकी इज्जत ज्यादा है ही है योगियों से भी ज्ञानी की इज्जत श्रेष्ठ है 1400 वर्ष का चांगदेव योगी है शेर को अपना संकल्प बल से बकरी जैसा बना देते हैं सांप को विषधर को सोटे की जगह पर उपयोग में लाते हैं 1400 वर्ष का चांगदेव 22 वर्ष का ज्ञानदेव के चरणों में सिर झुका के अपना भाग्य बना लेता है ऐसे ज्ञानी होते हैं ये ज्ञान पाने के लिए बुद्धि में बड़ी तटस्थता चाहिए जैसे आपको दूसरे के दोष दिखते हैं ऐसे अपने दोष दिखने लग जाए जैसे आप दूसरे को देखते हैं ऐसे अपने को देखने लग जाए तो बुद्धि मोह से बच जाएगी जैसे तुम दूसरे को देखते हो ना ऐसे अपने को देखो जैसे अपनी छाया को देखते हो ऐसे अपने शरीर को देखो तो पृथक हो जाओगे देश दे से पृथक जब तक नहीं हुए प्रथक का मतलब ऐसा ना कि बाहर निकल के कहीं तुम तो खड़े हो और दे इधर होगा विचारों से तो मोह के दलदल दल से बच जाएगा आदमी तो मोह का दलदल ऐसा है तो बड़े बड़े तिश्मार खान कहलाने वाले अपने को इस मोह में मदिरा में फंस गए तो गंधर्व मुड है मृग जैसे हैं गान करते हैं फिरते हैं नाचते कूदते हैं जीवन बिता देते हैं आत्मपद की तो गंध भी नहीं आती उनको बोलो गंधर्व भी मूर्ख हैं विद्याधर भी बेवकूफ हैं और मनुष्यों का तो अधिकार ही है लेकिन कोई कोई है जो आत्मपद के लिए प्रयत्न करते हैं उनको मेरा नमस्कार है ऐसा भी बोलते करके हम शरीर में आ जाते भूत प्रयत्तों से ऊँची योनी होती वो सिद्ध उड़ जाते हैं कहीं प्रगट भी हो जाए कहीं गायब हो जाए एक साधु मिला था हरिद्वार के किसी गंगा के किनारे गंगा के बेट में रात्रि को मैं ध्यान में बैठा था ये कौन आ रहा है फिर तो मैं उसके पीछे पीछे गया वहाँ तो मुर्दे गाड़े जाते थे साधुओं को डाला जाता है मरते हैं साधु तो उसी जगह पे गंगा किनारे डाला जाता है मैं कहे कौन है उसको साधु जिंदा होके तो नहीं निकला है मैं उसके पीछे पीछे गया हूँ अंधेरी रात थी मैं तो आप लोगों के आशीर्वाद था डर नहीं था नहीं तो चंगा भला आदमी तो डर जाए अंधेरी रात में वो फिर लाल कपड़े वाला वो चिंता कहीं से निकले ये कहीं से ही वो आ रहा था मैं ध्यान में था इसलिए मैंने देखा नहीं मैंने बातचीत किया तो खाली थोड़ी सी बात करा और चला गया दूसरे तीसरे दिन उससे परिचय हुआ फिर उसने बताया कि दो तो तीन दिन पहले आपने मेरे से ओम कहा था और मैं देखा कि आप कोई ऐसा परिचय हुआ फिर उसने बताया कि मैं एक बार ऐसे ही झाड़ी में बयाबान में था तो एक ऐसा आया सिद्ध और मेरा नाम लेकर बोलता है कि कब तक घूमोगे फिरोगे और अब शरीर को विस्फोट कर दो आकाश की यात्रा करो ऐसा मेरे को कहकर गया तो वो होते हैं ऐसे सिद्ध जो दूसरे के मन की बात जान लेते हैं, लेकिन आत्मा की बात नहीं जानते <laughs> आकाश में तो उड़ सकते हैं, लेकिन आत्मा में नहीं उड़ते उनको भी धिका रहे हैं वो भी दो पैसे के आदमी एक दिन फिर खड्डे में गिरेंगे गर्भ के खड्डे में गिरेंगे उड़ते उठते उड़ने का सुख लेंगे फिर बोलेंगे कि आ हा हाँ किसी को सुखी देखेंगे अपने ऐसा बन जाए तो वही संकल्पन को फिर बनने के लिए दूसरे माता के गर्भ में ले आएगा फिर वही थप्पड़े खाएंगे फिर वही बच्चों को पैदा करेंगे दूसरे को बच्चा देखेंगे कि मेरे को भी हो जाए तो फिर हो जाए बाप फिर जैसा तुम्हारे से गुजरती ऐसे उनसे भी गुजरेगी <laughs> आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक वास्तवें गई नहीं हाँ जी क्या लोग भी होते हैं खूब धन खूब होता है आत्म धन नहीं है बाकी धन खूब है तुम्हारे पास क्या है दस बीस लाख करोड़ दो करोड़ यक्षों के पास ऐसे ऐसे पदार्थ तो तक कुछ नहीं एक यक्ष आके इधर प्रकट हो जाए तो गांधीनगर बंद हो के उसके पीछे पीछे घूमे लेकिन उनको भी दिखा रहे हैं क्योंकि आत्मज्ञान नहीं पाया ना धन पाया तो क्या पाया पड़ा रह जाएगा धन शरीर छूटेगा तो धन बन सब पराया हो जाएगा पड़ायाहमदाबाद में भी देखो रिची रोड पे जाके खड़े रहो कितने ज्ञानी मिलते हैं खोपड़िया मिलेगी मानव चला मानव का बड़ा सुकाल जिसको देखे हृदय ठरे तिसका भया अकाल जीवन मुक्त को देखने से हृदय ठहर जाता है जिज्ञासु का जिसको देखकर कर हृदय ठहरे ऐसे ज्ञानी मिलना मुश्किल है अज्ञानियों का तो भीड़ भड़ाका है और ज्ञान पाना कठिन भी नहीं है लेकिन भोग छोड़ना वासना छोड़ना लफरे छोड़ना अहंकार छोड़ना ये कठिन हो जाता है पुराने संस्कार छोड़ना कठिन हो जाता है और बहुमति उन्हीं की है मूर्खों की अज्ञानियों की बहुमति है ज्ञानियों की तो बहुमति होती भी नहीं है घेटे बकरों की बहुमती होती शेरों की बहुमती थोड़ी होती शेर हमेशा अकेले अकेले दाड़ हैं ज्ञानियों का संग करे बचपन से तो ज्ञान पाना कोई कठिन नहीं है लेकिन जीते ही मूर्खों के संग में जन्मों से मूर्खता घिरी हुई है फिर जब पैदा होते तो मूर्खों के बीच पढ़ते हैं तो मूर्खों के बीच बड़े होते तो भी मूर्खों के बीच पास होते तो भी मूर्खों के बीच ज्ञानी के बीच थोड़े पास हुए सही पास हो गया लेकिन पास हो गया मूर्खताओं के राज में ओ अ लोग बड़े बलवान हैं नौ महीना तेरह दिन का आसन करके आए फिर भी दूसरे आसन तैयार है परवा नहीं करेंगे माता के गर्भ में ऊंधा होके लटकने का खाने का पीने का सब परतंत्र नाभि से सब पीने का खाने का वा, वा। अब माजरा मिर्ची खाए तो हो हो कोमल तो चमड़ी कर गए माँ गुस्सा करे तो बच्चे को अग्नि जैसा अनुभव हो माँ जरा सा भाकी चुकी हो तो बेचारा दब जाए और नौ महीना तेरह दिन ऐसा ऊंधा लटक के आया फिर भी संसार में दौड़ा कोई वादा नहीं नौ महीना तेरह दिन का आसन करके आए फिर आसन हो जाएंगे कोई फिक्र नहीं बड़े मजबूत हैं <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> कितने जन्मों का बाप मां पत्नी पुत्र बनाए और छोड़ के आए फिर अभी बना रहे हैं अभी छोड़ने पड़ेंगे तो भी बना रहे हैं कितने उदार हैं उदार नहीं है मोह से बुद्धि ग्रस्त हो गई है मजबूत नहीं है मूरखता है <laughs> इसी मूरखता को कृष्ण कहते हैं यदाते मोह कलिलम या मोह कलिल से छूटेगा तब देखा हुआ सुना हुआ सब फीका हो जाएगा जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दल को भली भांति पार कर जाएगी उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा खाओ कमाओ भय धना धन दो तो चार पैसे की रोटी के लिए ग्राहक को जी हजू इंस्पेक्टर को जी हजूर तो वाह तो वा, बचपन पूरा पढ़ो लिखो जुआनी में फिर कोई देखने को आएगा दिन में चार बार अपने को सजाओ लड़की है तो सजाओ लड़का है तो सजाओ इज्जत रखो आप रुको शादी हुआ तो उसको झुको उसको झुको उसको झुको उसको झुको बाद में मिला सेक्स का सुख पाँच मिनट दो मिनट मिला बाद में है मुर्दे हो के पड़े <laughs> और फिर हो गया पाँच मिनट के सुख में यदि बच्ची या बच्चा बच्ची आ गई पेट में तो दौड़ो मत झुको मत मुड़ो मत हिलो मत डुलो मत नौ महीना तेरह दिन संभालो फिर उसको बड़ी करो फिर जमाई को ढूंढो पति को साथ रखो पति भी साथ दे पत्नी भी साथ दे तब एक जमाई मिले जम आई फिर जम आए और फिर जमाई के बाप को रिझाओ जमाई की माँ को रिझाओ जमाई की बहन को रिझाओ उसको खर्ची दो उसको खर्ची दो उसको प्रणाम करो उसको प्रणाम करो फिर मंगनी हो फिर शादी हो फिर जब जब जमाई आए बहुत बेटी आए उसको राजी रखो इस बीच तो और भी क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ती है मकान नहीं तो टैक्स भरो भाड़ा भरो सब्जी लेने जाओ खाओ रंधो फिर लोटा लेके उसको विसर्जन करने जाओ सर न क्रूपी अग्नि और क्या है न खाओ तो भी मरो और खाओ तो भी मरो मिठाई खाओ तो डायबिटीज तो हो जाए तीखा खाओ ज्यादा मिर्च खाओ तो सपन दोष हो जाए शुगर खाओ तो हड्डियाँ कमज़ोर जाए शुगर पॉइजन है सफ़ेद जहर है नमक और शुगर सफ़ेद जहर है डब्बे जो पैक डब्बे आते हैं जूस के उसमें कई किस्म के उसको ताज़ा रखने के लिए वो पड़ते हैं साइंड पड़ते हैं वो हानि करते हैं तेरह रुपये का डब्बा लो फिर आंतरणों में चांदी पड़े ऐसी बीमारी भी लो जूस के डब्बे पियो सुख लेने के लिए तो भी सुख टिका नहीं मटरों के पैकेट ले आओ उसमें भी ऐसे रसायन पड़ते हैं जो शरीर को हानि करते हैं ताज़ा मटर ताज़ी भिंडी पैकेट में मिलती है और जमाई को खिलाओ वेवही को खिलाओ लाओ पैसे खर्चो फिर बीमारी फिर अस्पताल में जमाई का बाप पड़ा है तुम नहीं जाओ तो नाक कट जाए और जाओ तो भी नाक सुखड़ जाए कि ला ला ला ऐसा सब सहना पड़ता फिर भी किसी को पढ़ी नहीं है सब कर रहे तो अपने भी साथ में चलो ये अज्ञानियों का ख्याल है इतना मानू जो कन्वेदा सिम इतने जो पढ़ रहे संसार रूपी अग्नि में तो अपने एक दादा तो वहाँ सा तो हालत जिन वतन वे सारे हो, जब तक आत्मज्ञान की कमाई नहीं किया तब तक सबको धिक्कार है ऐसा वशिष्ठ जी बोलते हैं ज्ञानवान बोलते हैं कोई तूती मैना सूह में कोई खान मस्त पहरान मस्त कोई राग रगीनी दोहे में कोई अकल मस्त कोई शकल मस्त कोई चंचलताई हंसी में एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बंधे अविद्या अविद्यासी में कोई वेद मस्त कीते तेब मस्त कोई मक्के में कोई काशी में एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बंधे अविद्या अविद्यासी में कोई योग मस्त कोई भोग मस्त कोई रिधि मस्त कोई सिधि मस्त कोई लेन देन की कल कल में एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बहे अविद्या दल दल में कृष्ण बोलते जब दलदल दल से आदमी निकलता है भली भांति तब उसका बेड़ा पार होता है केवल सुनने में ही आ जाए अमल हो जाए तो तो अभी मुक्त हो जाए अमल भी ना हो ठीक से समझ में भी ना आए फिर सुनने में आता है न तो कभी न कभी संस्कार काम दे देंगे जो ब्रह्म विद्या सुनता है उसके पास जमदूत नहीं आ सकता गीता के साथ में अध्याय के महात्म में भी कहा है ये ब्रह्म ज्ञान सुनने वाला तो बेड़ा पार है लेकिन सुनकर किसी को पुण्य अर्पण किया तो वो भी अवगत व्यक्ति सदगति को प्राप्त है। ये ऐसा ब्रह्म ज्ञान है ऐसा तो मिलता भी नहीं नई सृष्टि बनाने का तुम्हारे हर इंसान के अंदर सामर्थ्य है लेकिन अभी भाड़े का मकान भी नहीं मिलता इंसान इतना कमजोर हो गया है भाड़े का रूम भी नहीं ले सकता है नई सृष्टि बनाने की शक्ति है और भाड़े का कमरा नहीं मिल रहा है क्योंकि यह सब मोह की महिमा है जितना मोह बढ़ता है उतना आदमी तुच्छ होता जाता है छोटा होता जाता है जितना संसार की ख्वाहिशें ज़्यादा होती उतना आदमी छोटा हो जाता है और जितना इच्छाएँ कम होती उतना वो महान होता जाता है चाह चमाड़ी चूहरी अति नीचन की नीच तूतोपूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पदार्थ है। तीन पदार्थ नश्वर है, तीन तीन नश्वर पदार्थों का फल नाशवान है धर्म का फल स्वर्ग मिलेगा तो भी नाशवान है अर्थ का फल रुपए पैसे का फल यहाँ के भोग मिलेगी वो भी नाशवान है कामना तृप्ति करो तो भी कामना भोगो तो भी वस्तु नाश नहीं भोगो तो भी छोड़ के मारो तो इन तीनों का पुरुषार्थों का फल नश्वर है मोक्ष का फल शाश्वत है उसको जिसको आत्मज्ञान होता है उसकी बुद्धि से मोह निकल जाता है कृष्ण यही बात पर अर्जुन को समझाते हुए जोर दे रहे हैं ओम शांति शांति शांति तो आप को ठग सकते हो लेकिन अंतर्यामी को तो नहीं ठग सकते तो जो अंतर्यामी के आवाज के खिलाफ हो वो काम करने से शांति गुम हो जाती है और मोह बढ़ जाता है और जो अंतर्यामी आत्मा के खिलाफ नहीं आवाज है वो जब करते हो तो फिर शांति बढ़ती है आनंद बढ़ता है ज्ञान बढ़ता है तो बड़े में बड़ा तुम्हारा विवेक ही, तुम्हारा मित्र, मित्र तुम्हारे साथ है। है, उस उस के आवाज़ सुनकर यदि कोई काम होता है, तो उस काम होता तो में तुम विवेक लाओ उस मन में विवेक रखो जब लगे ना ही विवेक मन तब लगे ना तीर मन में विवेक होगा ना तो संतों के वचन आत्मज्ञान के तीर लगेंगे और आदमी जल्दी जग जाएगा जब लग् विवेक मन तब लग लगे नीर भवसागर नाहीं तरें सद्गुरु कहे कबीर